श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शिवानंद सन अठारह सौ संतानवे समीप आया स्वामी विवेकानंद के स्वदेश लौटने की प्रतीक्षा से संपूर्ण भारतवर्ष अधीर हो उठा और मठ के भाइयों के मन प्राण में एक असीम आनंद हिलोरे लेने लगा शिवानंद महाराज आनंदातिरिक से मठ में स्थिर न रह सके और स्वामी जी से मिलने मदुरा जा पहुँचे फिर वहाँ से वे स्वामी जी के साथ ही कलकत्ता लौटे इसके पश्चात जब स्वामी जी स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से दार्जिलिंग गए तो महापुरुष महाराज तपस्या को निकले जाते समय स्वामी जी ने उनसे कहा तारक दादा आपको किसी भी हालत में तपस्या के लिए नहीं जाने दूँगा परंतु अंत में उनकी व्याकुलता देख जाने दिया पर साथ ही मैं कह दिया कि उनके गंतव्य स्थान अल्मोड़ा में एक आश्रम की स्थापना हो हम देखेंगे कि बहुत दिन बाद 1915 ईस्वी में महापुरुष जी ने उस आदेश का पालन किया था मई में स्वामी जी जब दार्जिलिंग से अल्मोड़ा आए तब उनका महापुरुष जी के साथ पुनर्मिलन हुआ अल्मोड़ा से स्वामी जी के निर्देश पर महापुरुष जी वेदांत प्रचार के लिए श्रीलंका गए वहाँ पर स्वदेशियों एवं विदेशियों के बीच सात आठ मार्च तक अक्लांत रूप से वेदांत प्रचार करने तथा तो वहां पर वेदांत प्रचार का एक केंद्र स्थापित करने के उपरांत जब वे वापस लौटे तब मठ बेलूर के नीलाम्बर मुखोपाध्याय के उद्यान भवन में आ चुका था मठ की पुरानी दयानंदिनी देखने से पता चलता है कि मठ लौटकर कर महापुरुष जी उन दिनों साधुओं तथा समागत भक्तों के साथ नियमित रूप से शास्त्र चर्चा करते थे थोड़े ही दिनों में कलकत्ते में प्लेग की महामारी फैली शिवानंद जी तथा अन्य कई लोग सेवा कार्य में जुट गए धीरे धीरे रोग का प्रकोप शांत हो जाने पर शिवानंद जी दार्जिलिंग चले गए वहाँ पर एक नई दुर्घटना हुई पहाड़ में एक भीषण भूस्खलन के फलस्वरूप बहुत से लोग तबाह हो गए शिवानंद जी उनकी सहायता में लगे रहे यह सेवा कार्य पूरा करके वर्ष के अंत में वे मठ लौटे उन्नीस ईस्वी दिसंबर में स्वामी विवेकानंद द्वितीय बार पाश्चात्य देशों में लौटे सत्ताईस दिसंबर को वे स्वामी शिवानंद तथा सदानंद को सांस लेकर मायावती गए एक पक्ष से भी अधिक समय मायावती में बिताकर लौटते समय वे शिवानंद जी को प्रचार तथा धन संग्रह के लिए पीढ़ी में छोड़ गए यह कार्य समाप्त करके शिवानंद जी दुर्गा पूजा के समय मेरठ पहुंचे फिर कणखल से स्वामी कल्याणानंद का बुलावा आने पर वे वहाँ गए और उनकी विविध प्रकार से सहायता करने लगे 1902 सौ ईस्वी जनवरी में यह जानकर कि स्वामी जी वायु परिवर्तन के लिए वाराणसी आ रहे हैं शिवानंद जी वहाँ पहुँच गए इन दिनों वे मन प्राण से स्वामी जी की सेवा में लगे रहते थे एक महीने तक इस प्रकार चिकित्सा आदि के फलस्वरूप स्वामी जी के स्वास्थ्य में किंचित सुधार हुआ और वे स्वामी शिवानंद आदि के साथ बेलूर गए काशी निवास काल में भिंडा के महाराज ने काशी के वेदांत प्रचार के लिए स्वामी जी को 500 रुपये दिए थे मठ लौटकर कर स्वामी जी ने शारदानंद जी से इस कार्य के लिए वाराणसी जाने कहा पर उनके सहमत न होने पर उन्होंने शिवानंद जी से कहा शिवानंद जी उन दिनों अत्यंत निष्ठापूर्वक स्वामी जी की सेवा कर रहे थे और उसे छोड़कर जाने की उन्हें बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी परंतु अनुरोध के बाद भी कोई फल न होता देखकर स्वामी जी ने कहा रुपये स्वीकारने के बाद भी काम न करने के कारण क्या अंत में मुझे आप के लिए बनना होगा? इस पर शिवानंद एक शब्द भी न कहते हुए वाराणसी को 25 या 26 जून 1902 ईस्वी को रवाना हो गए वाराणसी पहुंचकर वे पहले रामापुरा मोहल्ले में स्थित सेवाश्रम के पुराने मकान में ही ठहरे फिर अद्वैत आश्रम का वर्तमान मकान दस रुपये मासिक किराए पर मिलने पर चार जुलाई को उन्होंने उसी में आश्रय की की आश्रम की स्थापना की। परमेश्वर के के अचिंत उसी दिन दिन शरीर त्याग किया और अगले दिन तार द्वारा जी को यह मर्मभेदी समाचार मिला शोक से अत्यंत विहवल हो गया फिर भी नेता के आदेश का पालन करते हुए वे काशी में ही रह गए रथयात्रा के दिन उन्होंने विशेष पूजा होम आदि के साथ ठाकुर के की प्रतिष्ठा की तथा उनके बगल में स्वामी जी को भी बैठाया। यही श्री राम कृष्ण अद्वैत आश्रम बैठायाव तपस्या रामकृष्ण संघ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी आवश्यकता के अनुसार अन्न की व्यवस्था न होने पर भी वे अपना दैनंदिन कार्य शांत चित्त से किए जाते थे भीषण ठंडी के दिनों में वे खुले हाल में धूनी जलाकर व्याघ्रचर्म पर कम्बल ओढ़कर सोते थे रात में तीन बजे के पहले ही उठकर वे ध्यान में बैठ जाते थे उसके बाद पाठ आवृत्ति तथा भजन का दौर चलता ठाकुर को जगाना उनकी पूजा भोग आदि की व्यवस्था करना सब कुछ उन्हीं को करना पड़ता था फिर इस कठिन परिस्थिति के बीच एक बार वे और भी बड़े संकट में पड़ गए भिनका नरेश के दिए रुपये समाप्त हो चुके थे कई दिनों से किराया बाकी रह जाने के कारण मकान मालिक तकाजा कर रहा था भाड़ा चुकाने के लिए महापुरुष जी ने किसी प्रकार सौ रुपये जुटाकर एक टूटे बक्से में रखे थे उस समय एक अपरिचित युवक आश्रम में रहता था रुपयों का पता लगते ही वह उन्हें लेकर रफु चक्कर हो गया दूसरे दिन प्रातःकाल उस युवक को न पाकर सबके मन में संदेह हुआ और देखने पर पता चला कि एक पैसा छोड़कर शेष सब कुछ जा चुका है उसी एक पैसे से उस दिन ठाकुर के भोग की व्यवस्था हुई उस युवक के बारे में महापुरुष जी ने केवल इतना ही कहा गरीबी थी इसीलिए रुपये लेकर चला गया परंतु उसमें थोड़ी धर्मबुद्धि थी इसलिए एक पैसा छोड़ गया उसी से ठाकुर का भोग देना संभव हुआ यही तो साधु का साधुत्व है परंतु इससे क्या इस निर्मम संसार में साधु को भी लांछन सहन करना पड़ता है संयोग से उसी समय मकान मालिक का आदमी आ गया और रुपये न पाकर उन्हें महाजन की गद्दी पर ले गया उन्हें दिन भर वहीं पर रोक रखा गया अंत में किस्तों में रुपये चुका देने के वादे पर उन्हें छोड़ा गया काशी में उन दिनों स्वामी जी के आदर्श पर चारों प्रकार के कार्य चल रहे थे धर्मदान विद्यादान प्राणदान तथा अन्नदान इनमें से प्रत्येक कार्य को स्वामी शिवानंद जी की अपार सहानुभूति एवं सहायता प्राप्त थी अद्वैत आश्रम शिवाश्रम आश्रम का निःशुल्क विद्यालय आदि सर्वदा उनसे निर्देश तथा आर्थिक सहायता की अपेक्षा रखते थे इसके अतिरिक्त कई परिवारों को भी उनसे आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी स्वामी जी के विचारों के प्रसार के लिए उन्होंने हिंदी में पुस्तकें छुपवा वितरित की थी काशी के अनेक प्रसिद्ध पंडितों के साथ भी उनका परिचय हुआ था